सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अनूप कुमार शुक्ला की लिखी झलकी नया अंदाज Hmm, तो, तो, तो, तो ये हो गया तो। और चाय और जरा सुनो तो हम्म <फिणारीच> अब तुम्हारी सुनता रहूंगा तो अपनी प्लानिंग कब करूंगा भाई प्लानिंग <फिणाग> अरे भाई मैं बात कर रहा था अपने कामों की प्लानिंग की। अच्छा। क्या है कि कल ही तो है अपने राजू का बर्थडे और सुनो अम्मा और बाबूजी जी को चिट्ठी लिख दी थी ना अरे कहाँ मिली मुझे और उन्हें अपने पोते के जन्मदिन की, की तारीख पता नहीं है क्या अजीब उन्हें तो अपने आप आना चाहिए था सब कुछ उन्हें करना चाहिए पर तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है अरे हम उनसे दूर रहते हैं तो क्या तो ये कि कभी कभार तुम्हारी ओर से भी तो जान पड़े कि तुम्हें भी बच्चे के जन्मदिन पर उसके दादा दादी के आशीर्वाद की तमन्ना है अरे भाई जब तुम ही नहीं कुछ सोचोगी तो बेचारा बच्चा क्या सीखेगा जैसे आज ही सब सिखा लोगे। <laughs> अरे बेकार की बातें छोड़ो और जरा मुझे सोचने दो भूल तो नहीं गई मैं अपनी किसी फ्रेंड का नाम शीला चिंता है तो सिर्फ अपनी सहेलियों की और उनसे मिलने वाले उपहारों की घर वालों के आशीर्वाद मिले या ना मिले मुझे न तो सहेलियों की चिंता है और न ही सहेलियों ऐसी अच्छा? हमें तो अपना किताब करना होता है और यही तो मौके होते हैं बस यानी यानी ये कि सहेलियों से उपहारों के बदले उपहार वसूल ले कर सिर्फ यही तो मौके होते है ओ आईसी ओसी आखिर मैं भी तो देती हूँ सबको की नहीं मई मम्मी आज रास्ते ने मुझे गुप्ता आंटी मिनी की अच्छा मैंने बोल दिया आंटी मेरे बर्थडे पर बढ़िया सी प्रेजेंट किया पिछले साल की तरह नहीं चूस साल में चार चार बार दे आती उनके घर घर मेरे गर एक बार भी ढंग की चीज नहीं देती ले से खरीद करो <laughs> <laughs> <laughs> बच्चे को खूब ट्रेनिंग दो उसे आंटी लोगों से उपहारों में भीख मांगने की <laughs> एक हम लोगों के बचपन में हमारे जन्म अपने बचपन की मत छेड़ो चुप खड़ा खड़ा कर रहा है जा उमर का चल जा बेटा जा अजी ये तो खैर मनाओ कि राजू के दादा दादी हमेशा हमारे साथ नहीं रहते वरना इस तरह बर्थडे बिना मना पाते हो अच्छा अच्छा अच्छा आज राजू के दादा दादी से बहुत परहेज है और कल नौकरी करने वाली हो मैडम तब अपने मतलब की खातिर उन दोनों को यहाँ रखने का प्लान बना रही हो तब की तब की ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गृहस्थी की देखभाल हो सके हैं तब ये बड़े अच्छे हो जाएंगे क्यों अरे तब की तब देखेंगे मतलब की खातिर जैसा बनेगा झेलेंगे जै उन्हें लेकिन आज तो झगड़ा मत करो प्लीज और ये सब पुराने की पुराने जमाने की की बातें बातें ज़माने खुद तो मॉडर्न बनने के चक्कर में बर्बाद हो ही रही हो बच्चे को भी मुझे क्या तुम ही देखना आज जो कुछ दोगी अपने बच्चे को वही कल पाओगी बंद भी करो अपने उद्देश। ये बताओ उपदेश क्या क्या काम हो गए अरे भाई आपके हुक्म के मुताबिक सजावट केक खास लोगों के लिए स्पेशल नाश्ता रोशनी रिकॉर्डिंग सब कुछ हो गया वेरी गुड अब तुम अपनी सोचो मैंने अपने दफ्तर के बुलाया है उनके बच्चों बच्चों के पापाओं को नहीं को, को, को, को, को, को। अरे भाई तुम्हारा वश चले तो ऐसे मौकों पर पूरे कुंडे के साथ पहुँचो तो क्या गलत है इसमें अरे हमेशा बढ़िया गिफ्ट ही देती हूँ मैं फिर अगर एक टाइम पूरे कुंबे के खाने का खर्च बचा लिया तो ऐसा क्या वा, वा, वा, you, you, भी. भी कमाल कमाल हो गया? वाह वाह वाह की बात तो ये है कि कितना अच्छा सोचती हो तुम अच्छा <laughs> अब ये सोचो कि इस ड्राइंग रूम में सब लोग अट तो जाएंगे ना हम्म वैसे मेरे खास लोग तो घंटे भर पहले ही आएंगे अब तुम्हारी सहेलियों अरे तुम्हारे? उनकी चिंता तुम मत करो हा? वो लोग कौन बैठने के लिए आएंगी वो आएंगी सिर्फ खाने ओ। तो उनके लिए छोले भटूरे दही बड़े और गुलाब जामुन का प्लान है बस वही घिसा पीटा प्लान ओहो क्या सोचेंगे वो लोग कुछ नहीं सोचेंगी कभी कभी हम लोग भी तो बस चाय के साथ पकौड़े ही खा जाते हैं याद नहीं पिछली बार रात भर मेरे पेट में दर्द हुआ था अरे खाती तो जा रही थी एक के बाद एक धनाधन धनाधन धनादन तो क्या भूखी लौट इस महंगाई में जैसे तैसे प्रेजेंट भी तो दे आती हूँ बदले में खाना ही तो मिलता है जबकि खुल जाता है प्रेजेंट देना लेकिन तब तो खूब ही ही करके हंसते हुए कहती हो हैप्पी बर्थडे टू यू तो मैं ही क्या सभी तो ऐसा ही करते हैं। किसके मन में होता है असली प्यार फिर तो महीने के आखिर में तुम्हारे बच्चों के बर्थडे पर वे लोग भी वैसे ही रो कर खींच कर प्रेजेंट लाएंगे और यहाँ आकर कहेंगे वैसे ही बर्थडे क्रिसमस रहने दो ये तो सब बराबरी के सौदे होते हैं तो फिर क्यों मनाती हो इस तरह का बर्थडे अरे तो ये है कि बच्चे से ज्यादा तुम्हारी इच्छा होती है मॉडर्न दिखने की तो मॉडर्न दिखना कोई गुनाह है क्या डियर? जी नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं गुनाह तो उन तौर तरीकों को अपनाने में है जिनमें अपनी सभ्यता अपनी परंपरा की झलक हो ठीक है ठीक है तुम काफी हो अपनी सभ्यता अ... और अपनी परम्पराओं को निभाने के लिए मैं तो ऐसे ही भली हाँ चलो आज आपसे मुलाकात तो होगी बहुत ही बहुत मजा आया राजू बेटे आंटी लोग हाँ बेटा और तुम्हारा भी थैंक यू कितना अच्छा खिलाया तुमने वो नन में नन्हे दही पड़े और वो रस्सेदार छोले मज़ा आ गया चलो ओके अच्छा राजू बेटे हम लोग चलते हैं नमस्कार अच्छा नमस्कार इस मिसेस को तो छोड़ूंगी नहीं मैं हाँ। चलो छोड़ो लेकिन ये अच्छा हुआ सब कुछ बहुत ठीक से निपट गया और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि तुम्हारे बॉस वगैरह ने खूब कर खाया पिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तो इस बात की हुई कि मौके पर अम्मा और बाबूजी आ गए वैसे तुम्हें बताए बगैर चिट्ठी लिख दी थी मैंने उन्हें क्या कहा? लेकिन वो आए तो अपने आप ही हैं। चिट्ठी तो भी पहुंची भी नहीं होगी और एक तुम हो कि जाने क्या उल्टा सीधा बोलती रहती हो उनके लिए अरे भाई उन्हें मेहमानों से मिलवाया भी नहीं। अच्छा, अब तुम चुप ही रहोगे कि नहीं आ, मैं तो चुप। बहुत मजा आता है गड़े मुर्दे उखाड़ने में एक बात है तुम्हारी बेचारी सहेलियाँ खड़ी की खड़ी ही रही ये बहुत गलत हुआ उनकी तरफ कोई पंखा वंखा भी नहीं था तो तुम ही पंखा चल देते आ, जाकर काम काज में तो ऐसा ही होता है सभी के घर कुछ लोग खास होते हैं जिनके लिए कुछ खास इंतजाम होते हैं आ, है। अच्छा, छोड़ो हाँ। राजू बेटे चलो देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट मिले तुम्हें हाँ। हाँ। हाँ। जल्दी चलिए मम्मी चलो चलो, चलो राजू देखें क्या लाई हैं आंटी लोग गिफ्ट में आओ आओ अरे हाँ याद आया क्या ये कुछ कैश है मेरे हाँ, पास और हाँ वो अपने पड़ोस के वर्मा जी है ना हाँ। उन्होंने परसों रात के खाने की दावत दी है, है मम्मी आप लोग बातें छोड़ी जल्दी प्रेजेंट खोलिए ना खोलते हैं बेटे खोलते हैं लेकिन पहुंचना शाम को ही होगा भगवान फिर आई प्रेजेंट की मुसीबत होगा उनके बेटे का जन्मदिन नहीं भाई ऐसा तो कुछ बताया नहीं तब तो फिर जरूर चलेंगे अरे मुफ्त का डिनर कहा मिलता है कहीं रेंकू का बर्थडे तो नहीं है अजीब कौन मनाता है आज बच्चे की बर्थडे बिना विज्ञापन किए तो आइए आइए नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार। आइए ना क्यों भाई लगता है कुछ छिपाया है आपने हा? कोई फंक्शन है क्या अरे आप सब जहाँ इकट्ठी हो जाएंगी वहाँ की महफे में वैसे ही फंक्शन जैसा माहौल हो जाएगा <laughs> हाय नजर ना लगे रिंकू कितना प्यारा लग रहा है सफेद कुर्ता धोती गले में माला और माथे पे तिलक जैसे किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हो <laughs> <laughs> <laughs> ओहो, समझी रिंकू की बर्थडे है बर्थडे ये यूँ कहिए कि आज रिंकू की सालगिरह है सालगिरह जी रिंकू बेटे आगे बढ़कर सबका आशीर्वाद लो पाँचो आंटी प्रणाम, प्रणाम, अंकल खुश रहो खूब फलो फूलो अरे ठीक है ठीक है इस सब की क्या जरूरत है मिसेस वर्मा भाई खूब उन्नति करो बेटे और अपने परिवार के साथ अपने देश का भी नाम ऊंचा करो <laughs> <laughs> <laughs> लेकिन वर्मा जी भाई ये कोई बात नहीं बच्चे का जन्मदिन और हम खाली हाथ <laughs> खाली हाथ है तो क्या भाई हृदय से निकली हुई सुभाशीश तो आपने दे दी हा, हा, अपने परिवार में तो अभी तक भगवान की दया से यही परंपरा चल रही है यानी यानी बच्चे की सालगिरह को एक त्योहार की तरह मनाने की सुबह घर द्वार पवित्र करके द्वार पर आम्र पत्रों की बंधनवार घर के भीतर कथा पूजन हवन फिर बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर मंगल दीप जलाकर तिलक करते हैं अच्छा। जी और फिर बच्चा बड़ों का आशीर्वाद लेता है उनके पांव पाँव बहुत कर और फिर मेहमानों के साथ हो जाता है तो क्या रिंकू प्रेजेंट नहीं मांगता और उसके दोस्त वगैरह <laughs> वो सब तो आएंगे ही लेकिन उसे प्रेजेंट का लालच नहीं है शुरू ऐसी उसके दादाजी ने उसे सिखाया है बेटे जन्मदिन आरोप हमेशा आशीर्वाद कामना करना उपहार की नहीं अरे ये क्या हाँ। आपकी प्लेट तो खाली हो रही है और लीजिए, देखिए अच्छी तरह खा लीजिएगा मिस्टर शर्मा ठंडा लीजिए हाँ, हाँ, और फिर चलिए ढोलक मजीरों के साथ लोकगीतों की महफिल आप सबका इंतजार कर रही है और सुनो, यहाँ का भी प्रोग्राम है जी हाँ रिंकू के दादाजी दादी जी चाचा चाची आज सभी बहुत मौज में हैं बस आप सबकी कमी थी अरे भाई आराम से पालथी मारकर बैठ जाइए संकोच करने की जरूरत नहीं है और बस शुरू हो जाइए देखिए आप सभी को गाना होगा ये बात है मैडम जी तो फिर पापा जी पहले आप ही कुछ गाइये अरे नहीं तुम सब गाओ बेटे हम सुनेंगे नहीं दादाजी नहीं दादा पहले आप गई ना भाई इनको बेटे की बात तो आज टाल नहीं सकते लिए। लिए लिए। तो फिर गाइये हमारे साथ आप आ, लोग आ, सब लोग गाय बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको बधाई बधाई हो जन्मदिन की तुमको जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको लड्डू लड्डू चलो भाई अब खा पी लिया अब क्या हाँ। हाँ बेहतर हाँ। चलो चलते हैं घर वाकई भाई आज तो मजा आ गया क्यों मिसे शर्मा अरे आप तो लगता है किसी सोच में डूबी हुई है। हैं इतनी गुमसुम वहाँ भी रहे और अब भी गुमसुम सच पूछिए तो मन ही मन पछता रही हूँ अपनी बेबकूफी पर क्या मतलब यही कि हमेशा मेरे सास ससुर और श्रीमान जी की यही इच्छा रहती थी की राजू का जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाए लेकिन मेरी जिद की वजह से राजू भी लालची बन गया अरे आप ही क्या हम सभी तो इस भेड़ चाल में शामिल हैं आज अपने रीत रिवाज तक भूल गए हैं इस मॉडर्न बनने के चक्कर में आज का अनुभव याद दिला गया कि जन्मदिन पर दीप जलाने की परंपरा है जलती ज्योत बुझाने की नहीं हम्म और सबके आशीर्वाद लेने की परम्परा है चलिए इसी बहाने हम कुछ सीखे तो क्यूँ मिस हाँ, और इसी बहाने मेरा घर भी आ गया ठीक है तो फिर अगले इतवार को मेरे घर अरे नहीं नहीं क्या हो गया तुम्हें अभी परसों ही तो अपने राजू का अरे वो तो बर्थडे मनाया था अंग्रेजी तारीख से आप श्रीमान जी सालगिरा मनेगी हिंदी तिथि से और सब कुछ वैसे ही होगा लेकिन नो प्रेजेंस प्लीज आप अगले साल ही कीजिएगा नई शुरुआत अरे नहीं जी शुभकामना देर क्यों क्यों जी आ, आ, आ, आ, आ, क्यों नहीं क्यों नहीं ये भी खूब रही फिर एक दिन बीतेगा नई ताजगी के साथ हाँ। लेकिन भूले बिस्तर ढोलक गीत भी याद करके आइएगा अभी से याद <laughs> तो कलियों पे चाई है बाहर बधाई होवे कलियों है बाहर बधाई होवे पहली बधाई होवे परम पिता को जिसने रचा है ये संसार बधाई होवे जिसने रचा है ये संसार हो तो ये थी अनूप कुमार शुक्ला की लिखी झलकी नया अंदाज निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी